श्री दया परिवार के सहायता से गीता चिंतन माला के कार्यक्रम में श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है प्रातः सत्र में अध्याय के इक्कीस लोगों तक हो गया था बाईस लोग चलेगा ज्ञान सात्विक राजस्व तामस सर्वत्र सर्वत्र एक ही तत्व है शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी सारे शरीर में विभक्त शरीर है एक आत्म तत्व है अविनाशी तत्व अविभक्त इसको जिस ज्ञान से जाना जाता है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान कहा गया और देह भेद से आत्मा भिन्न भिन्न ईसा जो ज्ञान होता है अलग अलग आत्मा वो राजस ज्ञान कहा गया अभी तामस ज्ञान कहने के लिए बाईस में यू कृष्ण बधे कस्मिन यू कृष्ण बदे कस्मिन कार्ये सप्तम हेतु कार्ये कार्य सप्तम हेतु कम अतत्वाथ बदल ृतमसदा यु कृत्न कार्य सक्त महेतुकद्तामसा एक सहेतुक तत्वाथव तो अल्पंस तत्स तो एक ही कार्य में देह के अंदर हो बाहर हो कोई तो देह के अंदर मानते देह परिमान आत्मा मानते हैं जैन मत में देह जितने बड़ा आत्मा इतने बड़ा है देह के बाहर प्रतिमा मूर्ति आदि में भी जो मानते हैं परमात्मा को जो मानते कि इतने ही परमात्मा परिच्छन्न मानते ये कश्मी कार्य कृत नो संपूर्ण है वो यही परमात्मा है इतने ही है आत्मा है आत्मा इसे अन्य कहीं नहीं ऐसा जो मानते हैं उसमें कोई हेतु कारणा नहीं है बिना युवती ऐसे ही एक अभिमान यही परमात्मा मूर्ति पूजा करते हैं प्रतीक उपासना ये प्रा, प्रामाणिक है व्यापक परमात्मा की उपासना परिच्छि में परिचिन्न में व्यापक दृष्टि करके उपासना व्यापक परमात्मा को परिचन्न मानकर के उपासना नहीं प्रतीक चिन्ह अल्प में जो सर्वव्यापक है मूर्ति के अंदर भी है परिच्छिन्न में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना है शाल ग्राम में विष्णु की उपासना होती विष्णु शतक का व्यापक है व्यापक परमात्मा का चिंतन ब्रह्म सूत्र में इस सूत्र ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा प्रत्येक में ब्रह्म दृष्टि करे परिचन्न में दृष्टि करे, तो उत्कर्ष होता है अब परमात्मा को परिच्छन दृष्टि करे तो निकर्ष होता है निकर्ष होता है सामान्य व्यक्ति को यदि कहा मालिक है तो खुश हो जाएगा मालिक को यदि कहें यह नौकर तो हानि होगी परिच्छन में अपरिच्छन ब्रह्म करके उपासना करना है जो नहीं जानते हैं ठीक है प्रतिमा में उपासना होती है साड़ाग्राम में अर्चना होती है चंदना तुलसी आदि साड़ाग्राम में चढ़ाते हैं व्यापक करके इधर उधर नहीं पहनते साड़ाग्राम में चढ़ाना है उपासना वही होगी पूजा वही होती है किंतु ब्रह्म दृष्टि करके उपासना इतने ही परमात्मा ऐसा सोच करके नहीं किंतु तो नहीं जानकर के जो परिचन भी मान लेते इतने ही परमात्मा है वो तामस हो जाता है अतत्व अर्थ वो तात्व का नहीं है और अल्प ही फल उसका होता है परिचन्न प्रतिमा में प्रतीक में उपासना करे किंतु उस समय चिंता न करते जो लोग उपासना करते हैं जानते हैं मिट्टी से बनाए प्रतिमा पत्थर की मूर्ति अथवा काष्ठ की मूर्ति है कागज में चित्र बना हुआ किंतु परमात्मा व्यापक है वहां चिंतन करते छोटे स्थान में किन्तु व्यापक है छोटे सोना का मूर्ति बनाए तो परमात्मा इतने ही नहीं बहुत व्यापक है किंतु यहाँ उन्हीं की उपासना होती है वो नहीं मानकर जो परिचन्न में परमात्मा बुद्धि परिच्छन देह में आत्मबुद्धि देह की जितने बड़ा आत्मा इतने बड़ा ऐसे जो मानते हैं अल्प फलक होता है और अभिव्यक्ति के कारण वो तामस है ऐसा कहा गया ये तामस ज्ञान होगा परिचिन में परिचि बुद्धि आत्मा को करके उपासना करना श्लोको अरे सतमेश तत्ता अकर्मण में भी तीन प्रकार कहेंगे सात्विक राजस्व तामस नियतम संगरहितयत संगरहित मराग द्वेश अफल प्रेपुना कर्म अफल प्रेपुना कर्म य सात्विकच्यते यत्विकच्यते नियतं संगरहित शुना कर्म यत्क्य निर्मत नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए नित्य कर्म अग्निहोत्रादि कर्म संध्या वंदनादि कर्म संगरहित आसित रहित कर्तव्य तो बुद्धि छोड़ करके फल्छा रहता होकर के राग द्वेश राग द्वेश होगा आसक्त होकर करते देश कुछ करते तो द्वेश भिन्न है राग द्वेश रहता होकर केवल कर्तव्य बुद्धिया शास्त्र में विधान किया गया ये मेरा कर्तव्य ना राग ना न द्वेश करना है और जो करता है करते समय कभी फल की इच्छा जो करने वाले होता है फल प्रेप प्राप्त में सुल प्रेपी अफल प्रेप जो फल नहीं चाहता है फल इच्छा छोड़ करके इतने ही साधन को सबको जितने साधना करते हैं उसके बदले में कभी फल इच्छा नहीं करनी चाहिए कामना से करने से काम में फल तो मिल जाएगा किंतु जो महत फल है परमात्मा प्राप्ति उससे वंचित महत प्राप्ति के लिए कामना का त्याग करना है स्वल्प कुछ उपासना भक्ति जप किया, दान किया, यज्ञ दान तप आदि तक तो कुछ हुए किया, तीर्थाटन किया उसके बादल में कुछ फल मांगा तो जहां परमात्मा से अधिक फल प्राप्त हो परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं वहां छोटे मोटे कुछ लेकर के बर्बाद कर दिया प्रयास बहुत तो किया जहा अधिक फल मिलना चाहिए अभिव्यक् के कारण फल मांगा यही नहीं हो इतनी बहुत बड़ी बात है अफल प्रेपना कर्म यद तत्विक वही राग रागदेश रही और तो, कर्तव्य बुद्धि जब फल चाहते तो लगता है कि मैं कुछ विशेष करता हूँ कुछ नहीं विशेष कुछ नहीं फल के अधिकार कुछ नहीं कर्मण्य व अधिकार से माँ फले फगवान ने कहा कर्म करना है विधान किया गया करना है सामर्थ्य है परमात्मा ने दिया जो कुछ प्राप्त है जितने प्राप्त है उसके अनुसार सामर्थ्य है जो कुछ प्राप्त है उसके अनुसार कुछ करे करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि करे राग उदेश से अथवा कुछ फल इच्छा से करे वो तो राजस्थान में हो जाएगा फल इच्छा रही होकर करे कर्तव्य बुद्धि ये सात्विक है कर्म वही सात्विक कर्म अत्गुण तो शुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति साधन हो जाता है सो तो बोलो नियतम संगरहित तो, राग देश अफल सुनात्म यत्विकच्ते यु काम सुना कर्म यु का कर्म साहंकारेण्वा पुनः साहंकारेण्वा पुनः क्रियते बहुलायासं क्रियते बहुलायासं तदराज समुदात तद्राज समुदात यू कर्म ेण्वान बहुलायासं से यत्तु काम कर्म का साहंकेण्वा पुनः क्रीय कर्म बहुलाय कर्म राज कामी काम फल सी फल जो चाहता है वो कामिपसु कामते ही कामना का विषय फलो इच्छा है जो काम चाहता है कामिपसु फल इच्छु फलो इच्छु के द्वारा तो जो किया गया कर्म और अहंकार के साथ एक अहंकार है ब्रह्मज्ञान से ही अहंकार की निभुति होती है देहादि में अहमभूति ये अहंकार क्या नहीं लेना मतलब ब्रह्म ज्ञान जब हो गया तो अहंकार ही नहीं अज्ञानी के लिए वो अहंकार नहीं किंतु कुछ अपने उत्कर्ष आरप करके कोई सामान्य व्यक्ति है श्रोत्रिय शास्त्र ज्ञान संपन्न है भक्त है ये अशास्त्र ज्ञान से उपासना आदि करता है जानता है फिर भी अहंकार नहीं करता लोग कहते बड़े निरहंकार है अहंकार नहीं करता गर्व नहीं करता है सबके सामने मेज सबके साथ मिल जाता है कोई तो थोड़े कुछ हो अपने को बहुत बड़ा मान लेता है किन्तु कोई लोग में कहते बहुत अहंकार ही है उसको ले करके यहां अहंकार शाहकार ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ इतने मात्रा के लिए नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान जो है जिसको हो गया, गया तो अहंकार ही तो हो गया और शाहकार विशेषण देने का था ब्रह्म ज्ञान के अभिप्राय नहीं तो अहंकार का था अहम भाव में कुछ बड़ा हूं बड़ापन ऐसे जो अहंकार से करता है फल की इच्छा से करते हैं और बहुलायास हम कर्म करने के लिए बहुत प्रयास से कर्म करता है किन्तु वो कर्म राजसव हो जाता है रजगुण से निर्वृत्ति होता है क्योंकि इच्छा काम क्रोध लोभ ये तो रजगुणों का कार्य काम सुना फल इच्छा करता है फल इच्छा करना ही ये रजगुण का कार्य और अहंकार के साथ करता है तो ये राजस्व कर्म हो गया और राजस्व कर्म जो सात्विक कर्म से फल प्राप्त होना चाहिए अंतकण की शुद्धि ईश्वर का संतोष फ्री ज्ञान प्राप्ति मुख्य ये नहीं हो पाता है इसलिए उसको राजस्व कर्म कहकर करके परमात्मा कहते ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए साधव को श्रोत बोला कर्म सांकार क्रियते बहुलायासं सुदात अनुबंधन क्षय हिंसा अबंधन क्षय हिंसा मनपेक्ष च पौरष मनपेक्ष कर्म मोहादार कर्म यम सामच्य से हनुन्धा मन प्रेक्ष सौ मोहादारभ्यते कर्म यम सुच्य अनुबंध क्षय हिंसा की अपेक्षा नहीं करके जो पुरुष प्रयत्न मोह से अभिव्यक्ष आरम्भ किया जाता है कर्म वो तामस ही अनुबंध होता है पश्चात भाभी कर्म कुछ करते हैं करने के बाद पीछे क्या उसका फल है क्या होगा परिणाम क्या है उसके विचार के बिना अनुबंध है पश्चात भाभी पीछे होने वाला जो क्या उसका फल क्या परिणाम उसकी अपेक्षा के बिना कर्म करता है लग गया कोई करता है हम भी करेंगे अक्षय ये कर्म करने पर कितने शक्ति क्षय कितने समय हानि कितना अर्थ धन हानि उसे क्या लाभ है क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में क्या आवश्यक है ये भी विचार नहीं करेंगे जो कोई भी कर्म करे कितने शक्ति हास कितने समय न स अर्थ न धन का नाश धन आता है पुण्य से अभी पुरूषार्थ करते थे कि प्रयत्न करते हैं किंतु अभी प्रयत्न करने वाले सब को समान नहीं मिलता है कम प्रयत्न करने वाले को क्या अधिक रुपया मिल गया बहुत प्रयत्न करने वाले योग्य को कम मिलता है ऐसे कहीं होता है जो बताते कोई वकील बड़ा बहुत पढ़े लिखे उसके पास बहुत ज्यादा रूपया नहीं है और कोई ज्यादा नहीं अच्छा पढ़ पाता था किंतु केस के, कुछ केस में जीत लिया बहुत रोका आए बहुत रूपया कमा लिया वैद्य में इस प्रकार कि बहुत अच्छा पढ़ा है वैद्य पर ज्ञान बहुत ही किंतु उसके पास ज्यादा नहीं कभी दवाई से किसका काम रोग निवृत्त हुआ किसका नहीं हुआ कोई साधारण व्यक्ति है कुछ दवाई देने से कहीं रोग ठीक हो गया प्रसिद्ध प्रसिद्धि हो गयी लोग बहुत आने लगे बहुत रूपया हो गया बहुत आगे बढ़ गया ऐसे देखा जाता है ठीक है परिश्रम करना पड़ता है प्रार्थ कर्म के अनुसार पुण्य से परिश्रम कराता है किंतु फल तो प्राप्त होता अपने पुण्य कर्म से ही प्राप्त होता है प्राप्त हो भी जाए तो भी नष्ट हो जाता है पुण्य कर्म से मिला धन किंतु कभी चल चोर ले गया कोई कुपुत्र बर्बाद कर दिया ऐसे भी हो जाता है तो धन आने पर कर्म उसका सदउपयोग करना चाहिए कितने धन क्षय होता है लाभ क्या होता है ये विचार नहीं कर जो कर्म क्या जाता है वो तामस होगा विचार नहीं करके खर्च भी कर लेते किंतु लाभ क्या हुआ क्या लाभ होगा और हिंसा कुछ कर्म से हिंसा होती है इसकी भी अपेक्षा नहीं करके और पौरुषम पुरुषार्थ करने के लिए मेरे सामर्थ्य है या नहीं आरंभ करूंगा तो इसको समापन कर सकता हूं तो नहीं कर सकता हूं ये भी विचार नहीं कर ले आरम्भ कर लेते हैं कोई शुरू कर लेते हैं कोई एक ब्रह्मचारी साधु बनने के आ गया कुछ पढ़ने के बाद आय से परीक्षा देने के लिए पुस्तक तो सब इकट्ठी कर लिया इतने योग्यता नहीं थी बहुत पुस्तक इकट्ठी करने पर देखा इतने सब पढ़ना पड़ेगा फिर भाग गया साधु बनने के लिए साधु बनने के आए तो फिर उसको लघु कौन पढ़ाने के लिए जो कहा तो और कठिन इसको पढ़ना होता तो मैं क्यों घर छोड़ कर आता नहीं तो उसके अभी आयोसा करना चाहिए तो छोड़ गया आया और बोलते बोलते बोला तो इतने इकट्ठी किया पिता माता राजी नहीं होते थे फिर कहीं किसी को कहा बहुत सब पुस्तक से इकट्ठी कर लिया देखा ये कहाँ होगा ये पढ़ लिया था आयसे सब देते है तो फिर भी देंगे करके फिर छोड़ करके आकर यहाँ भी कहाँ पढ़ेगा अभी साधु बन कर लघु कौन नहीं पढ़ पाया साधु बनाए साधु है। हमारे पास तो नहीं रह पाया मैं हमारे पास का जो पढ़ना पड़ेगा और नहीं पढ़े चले गए तो कोई बात नहीं कि हम कोई यहाँ रहे तो पढ़ना पड़ेगा नहीं सब कहेंगे ये तो विद्वान है इसके पास कोई आया उसको मूर्ख रख दिया नाम होगा उसकी सेवा करने में समय चला गया नहीं पढ़ पाया मैं कहा कोई सेवा हमको जरूरत नहीं पढ़ाई करो रातों <laughs> जगना पड़ेगा प्रात तो उठ करके स्नान करके आओ ध्यान भजन करो संध्या बंदन करो पढ़ाई करो इसमें लगो बाकी सेवा के लिए कोई चिंता नहीं उस समय हमें कुटिया में, में रहते समय, नहीं क्या कोई ना कपड़ा हम भी धो लेंगे इतना जरूरत नहीं क्योंकि सेवा के नाम पर सेवा करने वाले बहुत चाहते थे करते थे हमेशा नहीं धोते थे कभी ऐसे हुआ तुम्हें क्या नहीं तुम तो कुछ नहीं करो नहीं तो सब लोग कहेंगे कि ज्यादा सेवा करने, प, प, प, सेवा करने से पढ़ाई नहीं कर पाते हमारी निंदा होगी आज यदि चला गया तो चलो सब लोग कहेंगे इनके पास में तो ब्रह्मचार्य नहीं रह पाया अच्छा ब्रह्मचारी आया था गुरु मानता था चला गया चलो ये निंदा हम सर्व करेंगे किंतु तो यहाँ रहकर मूर्खा बन बनना है हम नहीं चाहते चला गया अभी कहीं हरदार में तो ऐसे कुछ प्रारंभ कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं ऐसे कितने ही बहुत लड़के सब लोग कुछ शुरू कर देते हैं अभी अभी कोई मिला था तो कंपनी क्या कर लिया ना नहीं कर नहीं नहीं किया तो किंतु उसका नाम पहले ले लेते हैं कोई कहते कर लिया सी कर रहा है कर <lay> लिया अभी परीक्षा देता है नहीं दो, तो, तो दो परीक्षा दिया था अभी नहीं देता <coughs> तो अभी नहीं दिया छोड़ दिया फिर उसका नाम क्यों लेते हो आराम वो तो लोग करते है आगे नहीं जा पाते किंतु कि वो जो तो तो तो थोड़ा आरम्भ किया उसका नाम ले लेंगे ये पुरुष सामर्थ्य विचार नहीं कर कुछ कर लेते मुआ आरते अभिव्यक् से हम भी करेंगे थोड़ा आरम्भ कर लिया ये विचार करें हमारे पास सामर्थ्य क्या है और जो करे उसमें पीछे किया होगा क्या हानि है कितने समझ जाता है कितने धन नष्ट होता है कुछ लोग धन खर्च करते हैं बर्बाद करते हैं इतने रूपया कमा नहीं सकते कोई कमाता है पिता माता कोई कमाए तो रुपया को बर्बाद कर देते जब बहुत लोग इतने रूपया कमा नहीं सकते बर्बाद हो गया आगे फिर विचार होता है फिर, फिर पिता माता देखते देख तो कमाओ नहीं कमा पाते हैं ऐसे खर्च बर्बाद करते और उसका सदुप नहीं पता है बर्बाद पुण्य से आया उसका दुरूपयोग हुआ ऐसे चला गया ऐसे होता है कितने लड़का परिचित है उसकी बहन की शादी हुई इतने खर्च बहुत हुआ वो कहता है लड़का इंजीनियर बन गया बोला हम अपनी शादी हम ऋषिकेश में जाकर गुरु वहां आश्रम में शादी करेंगे ये प्रपंच नहीं करेंगे अच्छा बहुत बहुत कहीं होटल शिमला में जाना वहां जाना होटल बुक करके जो खर्चा हुआ इतने खर्चा उसको सहन नहीं हुआ पिताजी कितने पर रुपया कमाते हैं और ये कितने रुपया बर्बाद है इसमें लाभ क्या है वही जाकर के कि कितने खर्च कर दिया कर उसको बड़ा लड़का है ही लड़का है किंतु वो कहता है कि हम साथ नहीं करेंगे वही संजय करके खर्चे उसके पिता ने किया तो लोग ऐसे करते हैं कि किन्न को देखने लगता है कि इतने बर्बाद कितने परिश्रम करना पड़ता है पिताजी को खाने के समय नहीं मिलता नहीं सुबह गए रात गए वे भी समय जाता है तो देखता है कितने परिश्रम करना पड़ता है फैक्ट्री आदि में तो ये सब तामस कर्म है जो, है। जो कर्म मोह अभिवेक से होता है इससे होने वाले फलों क्या हानि समय कितना धन हानि शक्ति हानि उसको नहीं देखते कहीं हिंसा करनी पड़ती अपने सामर्थ्य विचार नहीं करके जो कर्म किया जाता है उसको कहते तामस तम गुण अभिव्यक्त किया जाता है इसलिए श्रोत बोलो अनुबंध क्षय हिंसा मन प्रेक्ष पौरुषम मोहादारभ्य कर्म यम समच्यते मुक्त संगोनवादी मुक्त संगो नंगादी धीत्म धित्साह निर्विकारः सिद्धियों निर्विकारः सिद्ध कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संगो उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध निर्विकार उचते मुक्त संघ मुक्त संघ ये न कर्म कर्म फल छोड़ करके न मैं कर रहा हूँ आदि न अभी फल की चाह अनहदी अहम अहम करने वाले अहम वदनशील अहंकार अनहमवादी अहंकार ही तो होकर के धृत्युत्साह समय धृत्य धैर्य दोनों से उसा उद्दम, उसे उद्यम उसे युक्त होकर करता है उत्साह के साथ कोई तो करता बड़े ज्ञानी से कष्ट से कोई करता है क्रोध से नाराज होकर करता है कोई इच्छा नहीं कहेंगे तो करेगा किन् नाराज होकर करेगा और कोई करता दुखी होकर करता है राज गुण का कार्य हो तो नाराज क्रोध आ जाएगा तम में दुखी होकर ग्लानी होकर क्या करना पड़ता है किंतु तो कोई प्रसन्न होकर करता है उत्साह से युक्त होकर प्रसन्न होकर खुश होकर करता है तो धृति ध्वर्य उत्साह से युक्त होकर करता है अब करते समय कर्म का फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये विचार नहीं करता है राजस्व तमशन से क्या लाभ होगा क्या फल हो हाँ क्या हानि विचार करे हानि है तो ऐसे कर्म नहीं करे किन्तु तो कर्म शास्त्रीय कर्म हम जब करते हैं शास्त्र प्रमाण वो फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं कर्म करना है शास्त्री सत्कर्म करते समय विचार नहीं करना चाहिए उसमें फल है या नहीं क्या फल है क्या नहीं सत्कर्म करते शब्द करना ही शास्त्र प्रमाण है जहां शास्त्र प्रमाण या अभिव्यक्ति क्या जाता है वह राजस्वता गया सिद्ध असिद्धि निर्विकार केवल शास्त्र प्रमाण से करता है इसका फल मिलेगा क्या फल मिलेगा कब मिलेगा यह विचार नहीं करके सिद्धि सिद्धि निर्विकार का केवल शास्त्र प्रमाण से करता है फल से नहीं ऐसा जो करता है उसको कहते सात्विक सात्व कहते इसे कर्म करने वाले हाँ श्लोक बोलो मुक्त संगो नंगवादी संविता सिद्ध सिद्धियो निर्विकारिक शास्त्र विहित तो कर्म शास्त्र जहां प्रमाण है सत्कर्म है वहां तो इसे करना है कर्तव्य समझ कर करना कोई फल इच्छा विचार अपेक्षा छोड़ करके करना ही साथी को होता है और फल की इच्छा से अहंकार से दिखाने के लिए जो होता है वो होता है राजस्व होता है अभिवेक से अज्ञान से होता है तो तामस होता है सर्वत्र इसी प्रकार है रागी कर्म फल प्रेप रागी कर्म फल प्रेपुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता हर्ष शोकान्वित करता राजसह परिकीर्ति राजसह परिकीर्ति रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्ध हिंसात्म को सुचि हर्षो का राजस राग आसक्ति वाला आसक्त अत्यधिक कर्म फल चाहने वाले कर्मफल पेशु लुब्ध लोभी पर द्रव्य में भी तृष्णा मिल जाए और तीर्थाधि में देश काल पात्र होने पर भी अपना द्रव्य त्याग नहीं कर पाता है लुब्धि लोभो हिंसात्मक हो हिंसात्मक दूसरे को कष्ट देना पर पीड़ा स्वभाव असूचि बाहर अंदर सूची पवित्रता आवश्यक है बाहर भी सूची पवित्रता चाहिए अंतगुण भी सूची चाहिए यह होना चाहिए साधक में जो असूचि अपवित्र है हर्ष शोकान्वित तो, थोड़े होने से हर्ष थोड़े उनसे दुख हो कुछ मिल गया बड़े तो बड़े खुश होने लगा थोड़े दुखित हो गया तो जैसे कुछ प्राप्त हो तो हर्ष ना ही हो तो दुख ये से युक्त तो होता है ईष्ट मिलने से सा हर्ष सामान्य बच्चे भी थोड़ा मिल गया तो खुश होकर नचने लगा और तो थोड़े हो गया तो तुरंत रोने लगा बच्चे में रोना खुश होना, रोना है और दे दिया तो खुश हो गया फिर थोड़ा ले गया तो रोने लगा इसी प्रकार जो होता है हर्ष शो को युक्त होता है उसको राजस्व कहा गया राग है कर्मफल इच्छा है लोग भी करने वाले अपवित रजगुण का कार्य सा शुभगुना सागी कर्म फल सुब्ध हिंसात्मक करता हर्ष शोकान्वित कर्ता राज सरिकाकृत स्तब्ध युक्त प्राकृत स्तब्ध छठो नैष कोलश छठो नैष कोलश विषादी दीर्घ सूत्री च विषादी दीर्घ सूत्री चर्तामस उच्यते कर्तामस उच्यते युक्त प्राकृत शठो नैश्क दीर्घ सूत्री च तामस उच्चते युक्त होता समाहित युक्त समाहित नहीं तो मनो समाधान एकाग्र नहीं कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग कहे तम गुण से प्राकृत प्राकृत प्रकृति से जेद स्वभावत शास्त्र संस्कार से बुद्धि की शुद्धि होती है शास्त्र श्रवण करने पर क्या कर्तव्य आकर्तव्य बुद्धि होती है जब शास्त्र संस्कार नहीं तो ये प्राकृत उसको कहते सामान्य असंस्कृत बुद्धि पशुपक्षी के समान बुद्धि शास्त्र संस्कार ये जो शास्त्र सुनते नहीं कोई पुराना आदि सुनते नहीं अथवा तो पुराना आदि सुनने जाने वाले उनकी बात नहीं मानते तो प्राकृत बुद्धि असंस्कृत अशुद्ध बुद्धि होती है इसको कहा छोटे बच्चे जैसे खाना पीना खेलना ये जानते खेलना कूदना जानते है और कर्तव्य अकर्तव्य क्या है आगे पीछे सोचना नहीं होता है उम्र ज्यादा होने पर भी कोई के आगे सोच नहीं पाते क्या करते क्या करना चाहिए सोचना नहीं कोई कहने पर भी ग्रहण नहीं होता है अपने को बहुत बुद्धिमान मान करके ऐसे ही रहते हैं ये प्राकृत कहा गया प्रकृति बुद्धि संस्कार और शून्य अत्यंत संस्कार हो तो प्राकृत सामान्य सामान्य साधारण लोग जैसे, जैसे भेड़ बकरी चलाने वाले उनकी बुद्धि कम होती है वही वही करते हैं किन्तु उनमें भी ऐसे कार मिलने वाले उन्हें भी भक्ति उपासना भगवान का नाम लेना ऐसे भी होते हैं सामान्य गोपाल गो वाले कोई कोई तो ऐसे करते कोई कोई गाय की सेवा करते गो माता मान करके सुन करते पुराण आदि सुनते ब्राह्मण आदि को सम्मान करते मंदिर में भगवान का नाम लेकर के गुरु मंत्र लेकर के स्थान में कोई महात्माएं गुरु मंत्र देते हैं बहुत लोगों ने मंत्र लिया एक गोपाल गाय चराने वाला तो गोपाल क्या किस जाति का होगा वो गाय को लेकर जाना शाम को आता है पढ़े लिखे कुछ नहीं गरीब लोग है उसका मन भाया सब लोगों गुरु के पास आए हम तो ऐसे में मुर्खा रह गया कुछ नहीं होता थोड़ा कुछ भगवान का नाम लेते अच्छा का, तो अच्छा होता गुरु जी के पास आकर कहा तो गुरु ने दिया मंत्र दे दिया क्या करना है गुरु जी ने बताया तो मंत्र जपते रहो सुबह स्नान करके जाओ ऐसे भगवान का नाम जपते रहो वो गाय इधर उधर होते समय मंत्र उल्टे पाल्ट हो जाता है फिर बाद में आकर पूछा गुरुजी जी तो मंत्र भूल गया क्या बोले थे इधर उधर कुछ हो गया फिर बोते क्या तू तो कुछ उल्टे पालू बताया नहीं चलो फिर दो फिर बहुत तो बार बार दूसरे दिन भूल गया फिर भूल गया वो तो क्या करेगा वो तो वो तो मतलब रटते रट जाता है अगर थोड़े कुछ हो गया तो फिर उल्टा पलट हो जाता है आगे पीछे हो जाता है तो पढ़े लिखे संस्कार नहीं फिर ही, वो कभी ज्यादा ऐसे हुआ तो नावेज होकर बार बार क्या बोलते है उसका फिर में बाल फाय बहुत ही उल्टा पड़ा था और देखा तुमको बाल बाल बाल कहां से उसके बाल याद रह गया बोले ये तो बड़ा अच्छा है ना <laughs> तो जा करके बाल बाल बाल बाल बाल बाल करने लगा ये भूला नहीं पर कभी एक बार सोचा ये सब भगवान का नाम लेते हैं कहते भगवान का दर्शन करते भगवान कोई एक है हम तो मेरे पास कभी नहीं आते हैं कभी नहीं क्या एक मन में आया आज बैठकर भगवान का झुकुआ भगवान तो कभी ना कभी आएंगे तब तो तक हम भोजन नहीं करेंगे उसे मन आया नहीं आया शाम हो गया फिर आ, फिर दूसरे दिन क्या काल को करेंगे ऐसे एक दिन सोचा यहां बैठूंगा जाऊंगा नहीं गाय जाए जाए रहे रहे जो होगा भगवान नहीं हुआ था मैं जाऊंगा नहीं भगवान का नाम लिया कुछ किया तो अंत गुण शुद्ध हुआ और पूर्व कुछ संस्कार है तो परमात्मा जो देखते निश्चय देखते पहले तो निश्चय क्या था नहीं खाऊंगा किन्तु खा लिया थोड़ी देर बाद एक घंटा दो घंटा नहीं आए दूसरे दिन दिखाओ थोड़ा देर क्या नहीं आए फिर खा लिया पहले सोचा था नहीं खाऊंगा किन्न देखा नहीं है तो क्या करके भूख लगती है किन्तु एक दिन सोचा गया नहीं खाऊंगा नहीं जाऊंगा तो कम समय में कोई छोटा लड़का कहीं जाया पूछा कौन है ना मैं बाल अरे तू कहा रहता है इतने दिन से मैं बुलाता नहीं आता है तो क्या है तू कौन ना मैं कौन क्या मैं ऐसे कुछ बात हो होते, होते आ, भगवान क्या भगवान है सोते तो छोटा लड़का है तो क्या भगवान है वो तो कहते कोई बड़े भगवान है तो जगह बनाने वाले तुम्हारे पास क्या ना मैं भी सब कुछ कर सकता मेरे पास बोला मैं क्या बोलता है छोटे बड़ा ऐसा आपस में से हुआ बोला तू तो क्या मुझे गिरा पकड़ कर दे गिरा देगा बोला हाँ गिरा देगा गिरा तो तुरा तो तो पकड़ गिरा दिया बोला रहे? छोटा लड़का मैं तुझे एक थापड़ देता जाकर वहां कहाँ गिरेगा मुझे गिरा दिया देखोगे नो मुझे बेरा थापड़ क्या हमें जो उठा दो था नीचे चूपरों जो जैसे उठा उठा नहीं पाया फिर भी नहीं माना पता है बोला मैं तो छोटा है कहीं गिर जाएगा फिर सारी में चोट लग जाए मुझे तुछ तुछ तो ऐसे दया दिए नहीं तो तुझे उठ कर पकड़कर फेंक दूंगा बोला उठाओ उठाओ मैंने तो उठा, उठा, उठा, उठा, उठा। नहीं पाया तो उसके साथ खेला जो रोज रोज उसके साथ कुछ दिन ऐसे हुआ आपस में खेलते है ये उसको गिराना चाहते हो उसको गिराना चाहते और उसको तुम उठा बोला मैं देखा तुमको उठा तो घर बचा उसको उठा दिया ऐसे <laughs> बोला ये क्या तो ऐसे किंतु उसके भगवान के सत्संग से ऐसे उसके कुछ सर्वे में कुछ विशेष सुगंध में कुछ है सब लोग दिखे कुछ लक्षण दिखता है क्या बात है सुगंध भी दिखता है फिर गुरुजी जी ने पूछे तो बोला हमारे पास तो बाल आता हम खेलते तो एसे एसे कुछ बताया गुरु जी बताए ऐसे कौन क्यों इसे बताया फिर वो तो दिखा सकता ना हम दिखा सकते हैं फिर गुरुजी का कहे हम जाए तो उसने बुलाये तो हुआ नहीं आए तो फिर ये गुरु जी उसको कहे बोले नहीं तुम छिप कर बैठना हम बुलाएंगे तो आप थे फिर तो नहीं आया आपसे डरता होगा या शर्म लगता है आप छिप कर बैठना फिर उस समय उसके माने में आया कि आज मैं झूठा हो जाता हूं गुरुजी को बुला कर लाया कम से कम आज आ जाओ फिर आगे आ नहीं वो आज आ जाओ गुरु के सामने तो फिर भक्त कहे तो भगवान कृपा करते भगवान आए आने के बाद दर्शन नहीं आते तो गुरुजी जी फिर करके गुरुजी उसके बाद कहे तुम हमारा गुरुजी हो <laughs> नहीं वो तो फिर बाद में तो उसको ही बाद बार गुरुवान गुरु कहकर अपनी था लेकर गुरु जी उसकी पूजा करने लगे तुमने भगवान का दर्शन कराया ऐसा कोई भक्त कथा में से है ये असंभव नहीं होता है ऐसे भी तो जगन्नाथ मंदिर में वो कोई व्यक्ति आया गांव से घर में बहुत खाता है करके घर वाले उसको परेशानी करते कुछ कर्म नहीं करता इतने खाता है आकर के जगन्नाथपुरी पहुंचा किसी मठ में तो उनके वो बताया क्या मैं काम जो बताओ करूंगा किन् मेरे खाने का इतने हैं क्या सवा चावल इतने क्या मैं भात खाता हूँ बहुत कुछ बताया इतने का बहुत चालो भात भात हम भात खाने वाले हैं अन्य चीज जितने खाए उसके इतना भात इतने चाहिए दाल सब्जी थोड़ी तो जाए भात इतने खाता हूँ तो इतना हमको चाहिए उसके बिना चलेगा नहीं तो उनको चाहिए ठीक रहो गए चला नहीं जाओ गाय चला नहीं गया दिन आगे एकादश के दिन आया एकादी आ तो बोला हमको चावल दे दो भोजन जो बनाने के साथ भोज है वहां मटा है बोला एकादशी आता ते बोला हमको एकादशी भी मालूम नहीं हम भजन के भी नाम कैसे होगा हम तो हम भोजन नहीं करेंगे तो कैसे मर जाएंगे बहुत खाने वाला और खाने तो फिर बहुत कहने के बाद मंत्री का जो देने वाला पूजा जाकर हम पूछा बाबा से फिर उसको तो समझ आये जितने समझाने नहीं मारे वाला चलो ले लो का रघुनाथ को दिखा कर खाना वहां रघुनाथ मंदिर है रघुनाथ को दिखा कर खाना तू तो वहां जाकर भोजन बनाया बुलाया रघुनाथ है रघुनाथ रघुनाथ आ जाओ आ देख ले देख लो रघुनाथ रघुनाथ बुलाया रघुनाथ कोई नहीं आता तो कहा रघुनाथ रहता है पेड़ के ऊपर चढ़कर बुलाया जोर से रघुनाथ है रघुनाथ है बहुत बुलाया जब तक रघुनाथ नहीं दिखे तब तो नहीं खाना मोहन ने कहा रघुनाथ तो दिखा कर खाना है फिर कभी आएगी तो दूर से दिखा कोई आ रहा है फिर बताया तू रखना थे न इतने देर तक मैं भजन बनाकर भूखा हूं <laughs> क्या रोना तू तो, तो पूजा करते भगवान कहते तुम तो इतने मालूम नहीं भूखा रखाया चलो देखकर के जाओ किंतु तो पास पास आने देखा ये बोला नहीं आप यहां से आ सोचा कहीं आकर खा लेंगे <laughs> बोला वहां देखकर जाओ गुरु जी मंत्री जी ने कहा आप देखकर चले जाओ फिर वो आकर के कदड़ी पत्ते में भोजन रखा था हाँ भाई बेटी बुढ़िया खाएगा क्या तू देखा तो थोड़े खाने लगे बोला हाँ ठीक इतने इतने इतने, इतने, इतने, इतने फिर देखा इतने खाते तो, तो भूखा हो जाऊंगा किंतु वो खाने लगे फिर इसका मन में आता है इसको भी भूख लगता है इसे मना करेंगे से भूख लगता है इसको भूख लगता है तो थोड़ा थोड़ा खाने दो फिर बोलता है हो गया इतने छोड़ दे तो इतने खा बो तो खाए थोड़ा छोड़ कर फिर बाद में खाया तो थोड़े खाए तो प्रसाद उसमें पेट भर गया अरे उसका भूखा नहीं रहा पेट भर खुश हो गया किंतु तो फिर अगले का जब आया कहता तो चावल दोगुना दो, गुना दो।, दो, गुना। दो गुना क्यों, क्यों? रघुनाथ तो के ले दो हम भी खाएंगे रघुनाथ आकर तो तो खा लेता है तो क्या तो कौन आता है ना आपने कहा रघुनाथ तो देखा हो बुलाया तो आया तो खाया खाया तो फिर उसको दे दो महा जितने कहे हो तो मोर खे बोल भी नहीं पाता ठीक ये बोले चलो उसको दे दो कोई आता होगा खा लाता कोई खाता होगा कोई उसका साथ में जंगल में चलने वाले घूमने फिरने कोई आया चलो उसको भी दे दो दो ग्राम दे दिया तो हाथ कर जो क्या तो दो अलग अलग रखा है अपने लगे के लगा बोले पास में वो तो उसको खाकर इसे भी कहीं खा लेंगे तो समय भगवान राम जी के साथ लक्ष्मण भी आए थे <laughs> देखते ही तो दूसरे को लेकर के अभी दोनों बैठकर खाएंगे तो फिर तो फिर बुखार आना पड़ गया तो आ गए फिर बोला आप कदम देखकर निकले करे बोला अच्छा चल इसे आप दोनों खाते दो बांट कर गए इधर ये मेरा ही आप लोग किस में इसमें को दोनों बैठ कर खाए फिर तो बहुत इसका नाटक नाटक मना करता है हो गया देखता है कितने कितने खाए छोटा भाई क्या ये तो वो खा लेता है देखा फिर गए दोनों खाए चले गए तो फिर ये जो रहा खाया खाए तो फिर तृप्त हो गया फिर प्रिय आने के बाद वो आता है उसके साथ और एक कुल उसके भाई को लेकर आता है तीन गोले तो। <laughs> फिर बहुत होने के बाद माता तो क्या ये पागल हो गया क्या को चलो कोई क्या किसको देता है तो क्या करें चलो तीन गुलास तीते बार सीताजी के साथ माए <laughs> फिर ऐसे होने के बाद बाद में जो कहा मंत्री कुमार ने मैं क्या ये बोलता है रघुनाथ खाते दो भाई को लाए फिर उनकी पत्नी को लेकर आए वो खाते है ऐसे क्या बोलता है इतने दिन हो गया थो, थो, तो बोला तो भाई ऐसे हुआ दिखाने के लिए कहे तो गए तो फिर किस प्रकार पहले दर्शन नहीं हुआ ऐसे ही हुआ गए पेड़ में चढ़कर रघुनाथ रघुनाथ आओ देखो करके बाद में देखा तो फिर वही जो गोपाल था वही बने गया महंत और जो महंत बना था वही बनेगा गाय चराने वाले तो जगना थे किसी मत समी वाता करके ये तो प्रसिद्ध है कभी ऐसे संभव है कि जो गाय चराने वाले उसको भी अब जब भक्ति करेगा ऐसे दृढ़ निष्ठा हो तो समय भगवान तो भक्त का ही होता है दृढ़ भक्ति ऐसे नहीं होने पानी से दर्शन कर पाते हैं विश्वास नहीं होता है मूर्ख है कि उसका मन में आ कि भगवान का जब तक तो नहीं देखा है तब तो तक तो नहीं खाएंगे ये निष्ठा कम नहीं सामान्य लोग में क्या होता है चलो बुरा मैं बुलाए कोई नहीं आए मैं खा लिया नहीं तो कह दे हाँ दिखा दिया झूठ अपने जब कुछ जरूरत पड़ता है कुछ ना कुछ झूठ कुछ बेमानी कुछ ना कुछ मैंने अपने आप आ जाता है ये जो पूर्व संस्कार बहुत है ना अच्छे व्यक्ति में भी झूठ बोलने का अपने आप ऐसे हो जाता है चलो बोल देंगे देख लिया दे, क्या होगा कहा उनको पता जंगल में आए नहीं तो मैं बुलाया नहीं आए तो हम क्या करेंगे तो किंतु रहा कि नहीं उनको दिखाना है तो दिखा नहीं दिखाए बिना खाना नहीं और खिलाते समय खाते समय भी उनके मन में कैसे दया भाव हुआ ये भी बोलता है अंदर से मैं तो बोला नहीं समय लगता है तो उसका अंदर ग्वानी होती है जिसको भूख लगता है मैं मना करता हूँ मुझे भूगोलता तो मैं खाता हूँ ये भूगोलता खाता है कितने बहुत खाता है कितने भूखा है अंदर से सोता है कि मैं क्या पापी हूँ तो लोग वहां था थोड़ा -थोड़ा तो मंदिर में पूजा करते हैं थोड़ा थोड़े तो अंतरण शुद्रवन से कुछ होता है कोई ही रघुनाथ की पूजा करते मंदिर में और ये रघुनाथ आया और कुछ बात पर कुछ पूछा कौन से रघुनाथ से आया क्या कर क्या रहते बहुत कुछ पूछा मैं सौ जावन रहता हूँ बोला मंदिर में आप तुम ही रहते हो ना मंदिर में रहता हूँ इसे बोला था बोला ऐसा अच्छा उसको है कहते है? अच्छा कभी से सुना था अच्छा ये तो ऐसे है? ये इतने पुरानी बात है जगन्नाथपुरी में ऐसे कहते और कहीं ये सुना है कहीं होगा और कहीं कहीं कब से ऐसे पुरानी कथा हो वो भी कहते ये भी पूरा खा दिया तो उसको नहीं मिला एक व्रत हो गया कि नहीं उसे सुना था थोड़ा रहा उसे पेट भर गया तो एकादशी हो गया ये भी हो सकता है तो, तो, तो <laughs> ये उदयनाचार्य उदयनाचार्य बड़े न्याय में बहुत तो भक्त थे अब आदे वेदांत कानून को था वो बंगाली के थे जगन्नाथ के भक्त थे जिस समय ये कोई ये जो कोई अभी बताए तो कथा कितनी पुरानी कथा मालूम नहीं किंतु ये जो है ये वास्तव है ये कथा नहीं उदाहरणचार्यज न्याय कुशमाजलि ग्रंथ है बौद्ध लोगों को जब खंडन करते थे धर्म के विरुद्ध में बौद्ध तो नास्तिक मत आ गया बौद्ध धर्म फैली गया उस समय ये नास्तिक मत है ईश्वर है नहीं मूर्ति पूजा खंडन मूर्ति को तोड़े मोड़े करने वाला आगे खंडन करने वाले आगे बौद्ध जैने बद्रीनाथ मूर्ति फेंक दिए थे जगन्नाथ में वो बौद्ध लोग का बुढ़ प्रचार हो गया था उड़ीसा में उसी समय उनके शास्त्र में कुछ हुआ तो तो बौद्ध लोग ने कहा तुम्हारे भगवान तो है तो मंदिर बंद हो गया था ये कहा तुम्हारे भक्त भग, तुम भक्तों भगवान के मंदिर खोला दो बुलाओ भगवान है तो बुलाओ भगवान मंदिर खोल जाए वहां उनके सामने बुलाये भगवान के जगन्नाथ अब खोलोदा दरवाजा दर्शन दो तो जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो अपमान तो होता है और वो जो भक्त है कष्ट सहन कर लेता है अपमान सहन कर उनसे कोई आपत्ति नहीं कितने भगवान के मैं अपने भगवान की अपमान हो जाती है लोग भगवान का खंडन करते हैं वो सहन नहीं होता उसको वो लोग भगवान का खंडन करते है भगवान का निराकरण करते है कि भगवान है ही नहीं तुम्हारा ये सहन नहीं होता भक्त को तो उस उसमें उनके भक्ति से बहुत से प्रेम से ऐसे बोला ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाए वर्त से उपस्थितेश बौद्धेशु ममाधिनाथ अवस्थित नाराज होकर डांट कर बोला अरे ऐश्वर्य मदर से मत तुम हो गये दिन रात पूजा होती है का का ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाएं वर्त से मेरे अवज्ञा करके आप तुम अंदर बैठे हो मैं बुलाता हूं सुनते ना मैं मतलब कौन उदाह तुम्हारा एक भक्त तुम्हारे बच्चा तुम्हारे बच्चा बुला रहा है उसके अवज्ञा कर बैठे हो और अन्य समय में कहते हैं कोई मुझे दो थापड़ लगा देता था, उनके सामने क्यों से बोला ऐसा कोई बोलते ना मुझे बुला मुझे दो थापड़ लगा तो कोई आप उसके सामने इसे बोल दिया ये कहते बौद्धों के सामने तुमने इसे किया उपस्थित थे बौद्ध सु बौद्ध नास्तिक लोग इनके सामने आप मेरी अविज्ञा करके आप रहते हो आपकी भक्ति को अविज्ञा करते हो ममा अधीन तब आप आपकी स्थिति मेरे अधिन है जानते हो क्या कर रहा हूं क्या मैं कर रहा हूं आप आपकी स्थिति मेरे अधीन अर्थात तो ये लोग खंडन कर रहे तो ऐसे उद्घार जो किया तो मंदिर खुल गया उदयनाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है न्याय कुसुमांजलि न्याय रूप कुसुम के कुसुम पुष्प है उसके अंजलि यो ईश्वर नहीं मानते है वेत को नहीं मानते है प्रमाण नहीं मानते है उनको युक्ति के द्वारा ईश्वर सिद्धि के लिए सात अनुमान दिया <coughs> तर्क ये न्याय कुसुमाजलि प्रभल ग्रंथ हमने पढ़ी पढ़ाए बहुत अच्छे ग्रंथ है वो ईश्वर सिद्धि के लिए एक अनुमान अनु न्यायमुक्तावली माता ये लोग पढ़ते हैं पढ़े शीत अंकुरादिकम करजन्यम कार्यवाद जितने के आदि है अंकुर भी कोई कार्य भी करता उसका कोई है क्योंकि कार्य है तो उसका कोई कारण कर्ता होना चाहिए तो जितने कार्य हो वो कार्य का कोई कारण होना चाहिए पृथ्वी का कार्य है बीज डाल दिया अंकुर निकल गया कोई करता होना चाहिए अपना आप कैसे निकलेगा कोई भी कार्य हो तो उसका कोई अंक करता होना चाहिए फिर कौन करता होगा किसने तो नहीं बनाया तो फिर मानना पड़ेगा ईश्वर करता है कोई तो किसने क्या नहीं होता है ऐसे करके बहुत बड़े ग्रंथ है लिखा है न्याय कुष्माजलि के द्वारा भगवान को अर्पण किया उन्होंने कहा है न्याय चर्चे एम ईश्य मानना व्यपदे सभाग उपासना वक्रियते श्रवर्ण अनंतरा का न्याय करते थे किंतु भक्त थे और ज्ञानी थे वेदांत उन्हें क्या न्याय चर्चा यम, न्याय चर्चे मनन व्याप्य स्वभाग जो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य मनन करना चाहिए न्याय शास्त्र का अध्ययन ये मनन स्थानापन है मनन व्याप्य स्वभाग उपासना विक्रिय उपासना की जाती है श्रवणानंत रावण के बाद मनन किया जाता है ये उपासना न्याय चर्चा क्योंकि न्याय के माध्यम से मनन करना पड़ता है श्रवण से श्रवण करने के बाद कैसे प्रपंच मिथ्या है कैसे ब्रह्म है कैसे मैं ब्रह्म हूँ ये सब न्याय तर्क से मनन करने के लिए न्याय चर्चा चाहिए तो न्याय न्यायशात्र के विद्वान ते किन्तु हरे भौत्य अंत में ज्ञान अद्वैत मार्ग का भी पुष्ट, उन, उसकी पुष्टि की बौद्धों का खंडन करते सम बोला है एक आत्मतत्व विवेक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है आत्मतत्व विवेक तो वेदांत तत्व तो का बताया उन्होंने धिकार कहा तुम या तो अद्वित वेदांत को मानो नहीं तो हमारे मत को मानो तुम्हारे मत का कहा अवकाश है ये बड़े बहुत बड़े विद्वान थे भक्त थे भूजाचार्य हमें बहुत बड़े जूतर्क करने वाले ये वेदांत शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जगत शंकराचार्य के ग्रंथ इतने स्पष्ट रूप से तर्क सम्मत है तो उसको अकाट्य बड़े बड़े नायक लोग भी इसको खंडन नहीं कर पाएंगे ये एक नायक थे बहुत बड़े बंगाल के थे वो कही ये सांकर भाषा के मैं खंडन करूंगा क्योंकि हमारे बहुत तो नायक अद्वैत वेदांति हो गए नायक अद्वैतवादी है वो पुस्तक पटी से अद्वैत वेदांति होगी हम इसको खंडन करेंगे तो खंडन करेंगे तो कहता आपने पढ़ा नहीं थोड़ा देख लो बोले तो क्या क्या कहा गया थोड़ा बोलो मैं खंडन करूंगा उसको नहीं पढ़ूंगा सब लोगों ने कहा ग्रंथ का खंडन करें थोड़ा तो उसको पढ़ना पड़ेगा बोले नहीं नहीं वो महापापी वो ग्रंथ पढ़ने पर दिमाग ऐसे ही हो जाता है मैं उसको पढ़ूंगा तो फिर मुझे भी अद्वैत वेदांति बना देंगे खंडन क्या करूंगा डर लगता है मैं पढ़ूंगा तो मैं भी अद्वित वेदांति बन जाऊंगा इसे नहीं पढ़कर खंडन करूंगा डरते है कि उसके पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि ऐसे हो जाएगी मतलब ऐसे होता क्या होता है ऐसे उनकी शैली है और तांत्रिक है क्या चमत्कार उनके पास है और पढ़ने पर दिमाग ऐसे हो जाता है हम जिनसे पढ़े थे वो नायक थे कर्नाटक के वाराणसी पढ़ते सांग वेद विद्यालय में बहुत सज्जन है विवाह नहीं कहते इसे पंडित जी वो कहते हमें न्याय पढ़ते इसलिए कांटा जैसे शत्रु को शत्रु से बचने के लिए न्याय पढ़ते हैं। हमारे वेदांत न्याय में बहुत बड़े दुरंतर विद्वान किंतु तो अपने को वेदांत मानते थे बोले तो न्याय तो हम पढ़ते केवल बचने के लिए पेड़ लगाते पशु पक्षी कोई खा नहीं करके चारों तरफ कांटा लगाते बंद करते है ना इस पर बचने के लिए न्याय पढ़ते है दूसरे को दूसरे हमारे खंडन करता है तो उसका हम उत्तर देते हैं जो लोग खंडन करने वाले हैं, एक खंडन खंड खाद्य श्रेय बनाया वो खंडन करने के कर जो कुछ कहता है तो तुम्हारी शास्त्र के अनुसार तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार तुम गलत है तुम अपने सिद्धांत के अनुसार भी इसको पुष्टा नहीं कर सकते वो तो। सारे न्याय मत को खंडन किया श्रेय तो ये सबका खंडन करके अंत्यत मत सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े बड़े उपासक हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं सरस्वती उपासक है शेहर समित्र कोई कुछ बोलता है तो सिद्धा उनका कंट हो तो जाता है इसे <laughs> एक <साथ सबुण। laughs> बहुत नाम है एक एक नाम क्या रहना है मधुसूदन? एक मधुसूदन सरस्वती हुए ऊर्झा नाम इतने प्रसिद्ध है कि मधुसूवन सरस्वती नाम प्रसिद्ध है जो वंशी विभूषित करानवरी याद है किसको बोलो वंशी विभूषित करान नवनी रीता बरा तरुण बिंब फला धरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णा परम के बड़े भक्त थे वही अद्वित सिद्धि ग्रंथ उन्होंने लेखे बहुत हाँ बहुत बड़े विद्वान ग्रंथ जो ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि उसका थोड़े अंश आचार्य पढ़ते पूरा नहीं पढ़ते एक तृतीयांश नहीं पढ़ते हाँ के अलग खंडन खंड खाद्य अलग अद्वैत सिद्धि अलग तीन ये जो अपने ज्ञान यज्ञ ना प्रस्थान ज्ञान यज्ञ इसमें गीता है दस उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र इसको लौकु प्रस्थान कहते हैं और प्रस्थान तीन है प्रौढ़ तत्व प्रदीपिका है जिसके चित्सु के नाम पर प्रसिद्ध है खंडन खंड खंड़ खाद्य और अद्वितय सिद्धि ये तीन ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ प्रौढ़ ग्रंथ है तो वो ग्रंथ को तो हिंदी में कहने पर भी अपनी भाषा जैसा भाषा जिसकी जो भाषा भाषा करेंगे तो समझ नहीं आएगा भाषा के कहना क्विस्ट था नहीं भाषा तो कहेंगे क्या कहें उसके शब्द बहुत इसी प्रकार है अन्य भाषा में अनुवाद करने पर भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा कुछ नहीं बोल सकते तो कोई कोई बोलते ना कठिन समझ नहीं आया संस्कृत शब्द बहुत ही और उसके हिन्दी करते समय नहीं होगा करेगे तो भी समझना कठिन होगा भाषातर पुस्तक अनुवाद पुस्तक ही अनुवादो पुस्तक आदवित अनुवाद पुस्तक में मिल जाएगा क्योंकि पढ़ कर को समझ लेगा नहीं समझ पायेगा हाँ व्रत बताने को पढ़ने पढ़ाने कम है तो वहां पर संस्कृत बल्कि सरल लग भाषा तो और कठिन लग गया जैसे मैं बोला था त्यार कहे उसको जी किसी भाषा में करो उसकी प्रक्रिया नहीं समझे तो क्या होगा वेदांत परिभाषा भाषा पुस्तक हिंदी अनुवाद है ही हिंदी अनुवाद पढ़ को कोई समझ लेगा दो चार एक एक, एक पंक्ति एक एक पंक्ति समझने के लिए कितने तर्क संग्रह में हिंदी अनुवाद पुस्तक है इनको उसको पढ़कर अपना समझ रहेगा बिना गुरु से पढ़े नहीं हो सकता है यहां तक ये सत्यश चलेगा चल रहा कर्म फल पेप से लुब्ध हैं हिंसात्मक अच्छा चल रहा था हो गया नहीं नहीं हुआ अयुत असमित प्राकृतिक संस्कार शून्य स्तब्ध है किसके प्रति नम्र नहीं होता है भगवान ने भाषा करके दंडवत नमति कर किसके पास नत नत नहीं होता है छठ है मायावी कपट शक्ति को छिपाने वाला अपने पास सामर्थ्य है किन् मेरे पास कुछ नहीं मैं क्या दू ऐसे कहने वाले होते हैं और शक्ति को छिपाने वाले माया भी नैस्कृति को परवृत्ति का उच्छेदन करने वाले पर के कुछ है उसको उच्छेदन करने भी नैस्कृत्य निष्कृति पर का, पर सामर्थ्य है परवृत्ति को वृत्तिमत मतलब जीविका को उच्छेद करने में अलस है नहीं होता है कर्तव्य करना चाहिए आलसी नहीं करता है उठना चाहिए उठता नहीं विषादी हमेशा ही दुखी रहता है तमोगुण होने पर हमेशा दुखी रहता है कभी प्रसन्न हो नहीं दीर्घ सूत्री जो अभी करना चाहिए आगे बहुत दिन तक आगे दर लम्बा आगे करेंगे अभी करना चाहिए कार्य करेंगे कहना फिर करेंगे मेहनत भी चल जाएगा नहीं कर पाएंगे दीर्घ सूत्री हो गया अब ऐसे कर्ता को तामस कहते तमोगुण से युक्त से तामस कहते कर्ता को श्ल स्तब्ध शटो न स्थितोल विषादी दीव्य सूत्री चर्ता भेदं बुद्धिर्भेद धृते भेदं धृतेश्च गुणतस्त्र विधंसि गुणतस्त्र विधंसि प्रोच्यन मशेषेण्यन मशेण पृथक्न धनंजय पृथक्न धनंजय बुद्धिभेदी के गुणतस्त्र विधंसि पोच्यन मशेषेण धनंजय बुद्धि का भेद अधर्य का विभेद गुणतः सत्वर जतम तीन प्रकार सुनो मैं कह रहा हूं पृच्यमान अशेष पूरा पूरा ठीक ठीक से मैं कह रहा हूँ पृथक तेना भिन्न भिन्न कर कहता हूं हे धनंजय सुनो दिगविजय करते समय धन बहुत प्राप्त किया था और धनवीय संपत्ति भी उसके पास बहुत होने से भगवान उसको धनंजय कह करके धन को जीतने वाला संबोधन करते हैं दैवी संपत्ति होने पर सब कुछ संभव कर सकता है सुनो कर करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है करके धनंजय संबोधन का अर्थ है मनुष्य धन मानुष संपत्ति तो है दिग्विजय प्राप्त किया था और बहुत दैव भीत प्राप्त किया है श्वलो बुद्धिश्च गुण तस्चमान मशेषेण पृथ्कन धनंजय प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य कार्य भया भये कार्या भया भये बंधन मोक्षं व्यक्ति बंधन मोक्ष चया वे बुद्धि सा पार्थ सात्विकी बुद्धि सा पार्थ सात्विकी वृत्ति च निवृत्ति चार्य कार्य भया भय बंधन मोक्ष चया वे बुद्धि सा पाथ सात्विकी साविकी बुद्धि जो प्रवृत्ति निवृत्ति को जानता है कर्तव्य कर्तव्य जानता है प्रवृत्ति है कर्म करेगा तो बंधन कर्म मार्ग निवृत्ति है मोक्ष मार्ग संन्यास मार्ग ज्ञान मार्ग बंधन मोक्ष का साधना ये प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द से लिया कर्म योग ज्ञान योग इसको जानता है कार्य अकार्य कार्य है कर्तव्य कर्म विहित कर्म अकार्य नहीं करना चाहे निषिद्ध कर्म भीत प्रतिषेधक कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए भी जानता है सामान्य व्यक्ति तो नहीं जानते भीत ये निशिध है सुनने पर ये नहीं मानेंगे क्या हो गया क्यों निषिद्ध है क्यों करने नहीं करेंगे किंतु जो सात्विक है वो जानते हैं प्रभुति निवृत्ति भीत प्रतिषेध क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और सात्विक बुद्धि सात्विक उनसे शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे मान लेना हो जाता है मानने वाले मान लेते हैं राजस्व तामस और बुद्ध उनसे करेंगे मानते हैं तो किसको जिसको मानना चाहिए उसको नहीं नहीं मानना चाहिए उसको मानेंगे अशास्त्रीय अशुद्ध ऐसे असभ्य लोग अन्य कुछ कहते तो उसको तो मान लेते हैं कि जो वास्तव शास्त्र है अपने पिता पिता मिता म परंपरा से मनुष्य के द्वारा कथित तो, इसको नहीं मान पाते हैं जिसको जिस विदेशियों के पीछे भागते हैं अपने यह के लो, लो यहां के लोग वो लोग यहां आकर ये पढ़ते हैं संस्कृत पढ़ते हैं शास्त्र पढ़ते हैं विदेश में भी संस्कृत पढ़ते हैं एक, -एक भाषा कोश डिक्शनरी कहते हैं ना मुन्यम मुन्र उद्यम मुनियर मुनियर उद्यम सारा मुनियर उद्यम उद्यम संस्कृत से हिंदी हिंदी से संस्कृत दो बना बड़े बड़े भाषा कोष में शब्द अपने डिक्शनारी में कोष में कोई शब्द नहीं मिलेगा उसमें ढूंढे मिल जाएगा अरे वेद में कहां कहा सुनते में उदाहरण दिया सा। अन्य ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ है शब्द कल्पत वाचस्पति आदि ये सब ग्रंथों को देखकर के उन्होंने बनाया इंग्लिश से बनाया संस्कृत से इंग्लिश किन्तु इसको करने के लिए उसको देखने से पता चलता है कितने परिश्रम करे कितने ग्रंथ उसने देखा किसी विदेश ने बनाया संस्कृत से इंग्लिश से और इंग्लिश से संस्कृत शब्द इंग्लिश को संस्कृत करने के लिए हे विदेशी वो अभी वो पुस्तक हम देखते हैं लोग देखते हैं कितने परिश्रम करके बनाया और हमने देखा है किसी विदेशी को पहले 30 तीस साल पहले होगा व्याकरण अष्टाध्यायी व्याकरण पर ग्रंथ लिखा है उस समय कंप्यूटर का प्रचलन कम था छोटे से कम बताई कंप्यूटर में मेरा सब शास्त्र महा है महावाद से सौ ग्रंथ इसमें मेरा सौ ग्रंथ क्या है न इसमें सब कुछ पूछा तो दिखाकर दे, पंक्ति बता दी आप ग्रंथ में रखते हैं ना पुस्तक तो समय पहले मालूम नहीं था तो महावाद से एक सूत्र देखिए एक सूत्र में इसे कहा गया उन्होंने इंग्लिश में एक ग्रंथ व्याकरण के ऊपर इतने बड़ा व्याकरण में अष्टाधी सूत्र के ऊपर वो व्याख्यान इंग्लिश में लिखा और उसको देखने के लिए लिखने के लिए पढ़ने के, लिए, के लिए, बहुत ग्रहण तो पढ़ा है और संस्कृत से बात करता था विदेशी संस्कृत में बात करने के लिए कहीं कहीं गया तो कोई नहीं मिले फिर किसने भेजा तो कुटिया में गया था संस्कृत में बात करता था तो कैसे तो विदेशी है हिंदी भी सीखा है बाद में पता है संस्कृत में बात करता तो कैसे वो लोग तो पढ़ते है जो लोग जिनके हम अनुकरण करते उनमें भी बहुत अच्छे लोग आकर पढ़ते हैं कि यहाँ के लोग उसको तो निकृष्ट कर पढ़ते नहीं कम से कम पुराना अपने भाषा में पुस्तकें थोड़े से ही पढ़ना चाहिए उसको भी नहीं पढ़ते नहीं जानते तो क्या सीखेंगे सब जो बंध मुख्य को जानते हैं। कार्या भय अभय कहा भय अभय पदय पर जिसे भय होता है वेत में भय भय अभय का कारण बंधु को जानते हेतु है तो क्या है मोक्ष का हेतु तो क्या है बंध मुख्यम चाहिए अव्य बंध का कारण क्या मोक्ष का कारण इसको जानने वाले जो बुद्धि उसको कहते सात्विक बुद्धि ये सात्विक बुद्धि सत्वगुण अधिकोण से शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होता है श्लोक बोलो Bhai, aveti, कार्या भया भंग मोक्ष वेत्तीश पाच सात्विकी यम धर्म चया धर्म धर्म च कार्य च कार्यमें कार्य च कार्यमें अयथावत प्रजानाति अयथावत जाती बुद्धि सा पार्थ राज बुद्धि सा पार्थ राजधर्म च कार्य कार्यमे अयथावत प्रजाती बुद्धि सा पार्थ राजसी य बुद्धिया जिस धर्म साथ भी तो कर्म है धर्म अधर्म शास्त्र निषि है प्रतिषिध है कार्य करते हुए क्या है क्या नहीं करना चाहिए इन सबको अयथावत यथावत तो नहीं जानता है ठीक ठीक नहीं जानना है राजस्व बुद्धि वो ठीक ठीक जानना है साप्विक बुद्धि और ये राजस्व बुद्धि में ये सब जितने सात्विक बुद्धि में कहा गया प्रभुति निवृत्ति धर्म आधर्म भय मुख्य बंध ठीक ठीक नहीं जानना राजस्व और तामस कहेंगे परते जानना तीन में भेद समझ लो सात्विक यथार्थ जानना राज से यथार्थ नहीं जानना ता और तामस टीक विपर् जानना यथार्थ नहीं जानना और विपरते जाना में भेद है यथार्थ नहीं जानता है किंतु तामस ही तो उल्ट उल्टा श्लोक बोलो याया च कार्यम च कार्यमेव च वत्जाति बुद्धिशा पातराजष अधर्म धर्मी या धर्म धर्मति मनते तमसाता मनते तम साता सर्वान् विपरीताश सर्वान् विपरीताश बुद्धि सा पार्थतामसी बुद्धि साततामसी अ धर्म धर्मति मनते तम साता या बुद्धि अधर्मम धर्ममित मान्य थे बुद्धि तो नहीं स्वयं जानती जिसे बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अधर्म को धर्म समझता है क्यों मानता है तम तो साबुता तम तो अज्ञान से उल्ट जानता है केवल धर्म अधर्म के नहीं जितने पदार्थ सो कहे गए हैं सर्वाथान विपरीतांश प्रभुते निवृत्ति भय अभय बंधन के विपरीत जानता है वो बुद्धि को बुद्धि कुछ मत वाले होते हैं छात्र जैसे कहा उसका विपरीत मानेगी जो कहा गया उसका विपरीत जो जो निर्णय उसका विपरीत करना ऐसे कुछ मत वाले भी होते हैं सब विपरीत करना है विपुल जो कुछ है सर्वाथान विपरीता से इसे बुद्धि को तामसी कहते हैं। होंगे बोलो अधर्मते तमसाविता सर्वाथान विपरीताश बुद्धि सपात तामसी ये सात्विक राजस्व तामस करता कह दिया कर्म बुद्धि भी कही गयी अभी धृति भी कहते वो भी सात्विक राजस्व तामस तीन प्रकार धृतीय धैर्य तो एक अंतकरण बुद्धि के वृत्ति विषय से जिसके द्वारा सर्व इंद्रिय को धारण किया जाता है धृत्याय याधारय ते धृत्याय धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न्यभिचारिण्या योगे न्यचारिण्या धृती सा पाथ सात्वी धीती सा पाथ सात्विकी ध्याय से मन प्राणेन्याचारेणी सा पार्थ सात्कृतिया अभ्यचारिण योग मन प्राण इंद्रिय क्रिया धार ये थे साधति धात्विकी है पार्थ जिस धृत्य के द्वारा धृतिया धितिया विशेषण अव्यभिचारी न्याय अव्यभिचारी व्यभिचार नहीं निरंतर ऐसे धर्य के साथ धारण करता है मन प्राण इंद्रिय क्रिया मन प्राण इंद्रिय होने के जो व्यापार के चेष्टा है वो धारण करने का क्या अभिप्राय स्वभावतः मन बाहर इधर उधर भाग जाता है इंद्रिय भी भाग जाते हैं शास्त्र बहिर्मुख में प्रवृत्ति नहीं करके शास्त्रीय मार्ग से धारण करना, ये धारण करना है इंद्रिय भाग जाती बहिर्मुख होकर के मन भी इधर उधर चिंतन करता है शास्त्र के छोड़ करके उन मार्ग में जो चल जाता है उसको बारण करके धारण करता है ये धारण बुद्धि के द्वारा इंद्र रुकता है उधर नहीं जाना मन को रोता है अनिश्चय चिंता नहीं करना विषय चिंता नहीं करना इंद्रियों के स्वभाव बाहर चल जाते हैं किन्दु रो रोग कर उधर हटा हटा नहीं जाओ परमात्मा भी लगाना यही धारण करने का अभिप्राय है नहीं तो सब तो इंद्रिय मनोप्राण दिन जिस धरती के द्वारा धारण करते है गलत मार्ग में नहीं जाकर शावी मार्ग पर लगाते हैं वही धृती को सात्विक कहते हैं।, हैं योग भी करते योग से तो योग अभ्यास करके और अव्यविचारणी धृत्या जो धारण करते हैं ऐसे धृति को कहते सात्विकी अर्थात जो धृति से मन प्राण इंद्रिय के क्रिया व्यापार को सन्मार्ग में लगाता है निषिद्ध मार्ग में नहीं जाकर के जो छोड़ता नहीं ये धृति धर्य के साथ निश्चय करता है तो उसमें लगाता है वो सात्विकी धरती है ऐसे करने पर ही आगे सनमार्ग में प्रवृत्ति होती है प्रमाद करने से नहीं होता है थोड़ा छोड़ने से नहीं होता है थोड़ा तो एकदम दृढ़ करके अपने सनमार्ग में लगाना मन में भाग जाता है इंद्रिय भागती है उसको हटाकर लाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा ये सात्विक धृत ये सत्वगुण का कार्य है भौत पुण्य के प्रभाव से धृत्य होने पर ही आगे प्रवृत्ति होती है आगे चलना है असंघ सत्र दृढ़ निश्चित छोड़ छोड़कर आगे बढ़ना है हमको प्राप्त करना है श्लोक बोलो दिताया धारय ते मना प्राणी क्रिया योगे नाद विचारिण् दिखे सात्विकी य काम यया तो धर्म काम धृत्या धारयतीर्जुन धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंग फलाकांक्षी प्रसंग फलाकांक्षी धृती सा पार्थराजसी धृती सा पार्थ राजज यु धर्म काम धारयतेसंगलाकांक्षी धीते ये धत्या धर्म कामार धारयते प्रसंग फलाकांक्षी साधती राजसी धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए चिंता नहीं बाकी धर्म करता फर, सुख प्राप्ति के लिए काम से इच्छा करता है काम अर्थवीत चाहता है भोग के लिए जिस धृरती के द्वारा इनको धारण करता है और जब जो, जो प्रसंग धर्म आदि कुछ करते समय फल इच्छा करता है जब जैसे प्रसंग आया कुछ करना करता है धर्म आदि धारण करता धर्म करता है कुछ व्रत आदि करता है अर्थ आदि काम आदि कुछ करता है तो फल इच्छा करके करता है धृरती से धर्य है करना पड़ता है कोई कर्मादि उपासनादि करता है तो धृत्य है किंतु फल के इच्छा के साथ करता है तो राजसी है वही धर्म फल इच्छा रहित तो होकर के कर्तव्य उद्या करता है तो सात्विकी किंतु फल इच्छा युक्त तो होकर के वो परमात्मा प्राप्ति के लिए करता है ये तो फल प्राप्ति के लिए धर्मार्थ काम के लिए वो राजस है स्वलोधार संगी स पातराजसी यनम भयं शोकं योकं विषाद मदमे च विषाद मदमे च नंशति दुर्मेधा न दुर्मेधा धृति सामसी मता धृति सामसीक विषाद मदमे च न विंशती दुर्मेधा धृति सामसी मता धिति सा पार्थ नहीं पार्थतामसी बताया कौन सी पूछो कहाँ क्या अधिक हो जाएगा अच्छा में पंचायत में अच्छा अक्षर भी अधिक हो जाएगा पार्थतामसी पार्थतामसी हाँ कोई पार्ट में लेकिन इसमें तो भती था तामसी मता भाष्य में तो है वही गीता पर इसमें अलग प्रकार भी पाते हैं ये ये मृतक तो है ये पंचागत तो गीता नहीं इतने। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ इसमें भाष्य के साथ नहीं है यया धितया जिस धृति के कारण धैर्य है स्वप्न निद्रा है भय शोक विषाद दुख और मद को नहीं छोड़ता है दुर्मिधा दुष्ट बुद्धि वाले सोया रहे उठने पर नहीं उठता है पेश हो गया फिर उठाते पेश हो जाता है सोता रहना और निद्रा छोड़ता नहीं भय भी जितने कहने पर भय ये भी भय बड़े भय बहुत भय कोई छोटे बच्चे का आय को स्पर्श करता है उसके माता को लेने से डर के दूर से भागी जाती नहीं मुझे छोटे बछड़ा छोटे बछड़े को लेकर तो तो माता उसको भागी जाती भाग जाते हैं तो भाई जितने कहने पर समझाने पर नहीं तो तो आपने जो देखा वो छोटा वो अलग है और एक है उसके बच्चा तो चुने में खोज होकर है इन उसकी माता बड़ी होगी वो भी डरती जितने कहने पर भी नहीं नहीं नहीं, वो करेगी इसको तो कम से कम पास लेकर अभी तक तो चू लेते वो तो बिल्कुल सके भय और शोक बिना कारण शोक विशा दुखी है जितने कहने पर बिना कारण दुखी है तमोगुण तो अधिगुण से कभी प्रसन्न नहीं दुखी रहता है जितने अरे मद गर्व होता है मदर भी छोड़ता नहीं ना भी मन सती दुर्मेता एक, एक पंडित ब्राह्मण भजन बनाते थे तो हमें सो, इतने सोएगा कोठारी उसको जो है महात्मा रोज उठाएंगे उठेगा फिर वो बनाएगा फिर बोला एक बार क्या करेंगे निद्रा, निद्रा पूरी नहीं होती सुबह भी जगा देते हैं थोड़ा शाम को थोड़ा सोते है शाम तो को भी जगा देते हैं शाम को तो उठे तीन चार बजे उठेगा तो कुछ करेगा चाह बनेगा धम जा मैं करेगा वो सोता अब थो सो जाए सुबह भी देर तक उठेगा नहीं तो रोज उसको उठाने पर उठेगा बहुत बुला दुआ वो बोलता है रोज सुबह भी उठा देते शाम को उठा देते निद्रा पूरी नहीं होती <laughs> कैसे पूरी होती दोनों टाइम जगाते और नहीं जगा तो उठेगा नहीं <laughs> उसके बारे पूछा आप कितने समय सोच सकते हो जल्दी नहीं उठाएंगे न यदि भोजन में क्या भोजन जो आपको समय फिर मिल जाए भोजन नहीं मिलेगा कितने ना दो दिन तक तो मैं सो सकता हूँ खाना पीना भोजन नहीं मिले तो दो दिन आराम से सो जाऊ तो, तो मैं क्या ये ऐसे करेंगे मैं बताऊंगा आप निद्रा पूरी कर देना कितने समय सोने पर आप निद्रा पूरी हो जाएगी ना दो दिन जाइए भोजन नहीं मिलेगा ना कोई बात नहीं दो दिन था तो मैं सो जाऊं तो फिर सब काम कर सकता हूँ मैं फिर बोला अच्छा भोजन आपको मिल जाए सोने के दिया जाए तो क्या ना हम तो सोते रहेंगे महीना भरे भी भोजन समय पर मिल गया अब आकी सो जाओ फिर उठा तो भूखलोते देखा फिर सो जाओ बोले तो कि महीना था महीना भरे कोई चिंता नहीं क्योंकि उसको लगता है कि वो निद्रा पूरी नहीं होती जो आलसी है ना जितने सोने के बाद भी वो निद्रा पूरी कैसे होगी उतनी <laughs> तो वो कहा बिना भोजन के दो दिन सो जाएगा तो निद्रा पूरी हो सकती कहीं ये दो दिन इसे छोड़ देंगे तो उसके बाद भी पूरी नहीं होगी <coughs> निदा पूरी नहीं होती हाँ तो कभी ऐसे भोजन छोड़कर कर सो जाओ <coughs> तभी देखो निदर पूरी होती है नहीं मैं शीसलो को बोल वचो अभी सुख के लिए तीन प्रकार कहते सुखम त्विदानीन त्रिविधं सुखम तिदानीन त्रिविधम शेण में भर सभ शेण में भर सब अभ्यास रमते यभ्यामते युखा निगछति गुखं तीन शिणो मे भर शभ्यास रमते युखा च निगछति इदानं तो धनु हे भरत श्रेष्ठ सुख भी तीन प्रकार है सुख क्या है अभ्यासाद रमते जो जिससे सुख मिला था बार अभ्यास से बड़े प्रसन्न होकर के और दुख अंतम से निकसती सुख मिलने पर दुख समाप्त हो जाता है ऐसे सुख के लिए मैं कहूंगा सुख प्राप्त होते दुख नष्ट होता है और अभ्यासन से रमण करता बड़े अभ्यास को बहुत चाहता है सर्वेशा अनुकूल वेदा सुखम सबके लिए अनुकूल सुख सब चाहते हैं, चाहते हैं नहीं ये एक आग आता है विश्वजित विश्वजता आयोजित विश्व याग में उसका फल नहीं कहा गया किस लिए तो क्या उसका फल होगा मीमा से जैनी महर्ष सूत्र बनाए सावर स्वामी ने बात से विचार किया जयमी महर्ष सूत्र बनाया अभी क्या फल हो सता है कि याद विधान किया गया किंतु तो फल नहीं कहा क्या फल हो सता है बताओ कोई चाहता है धन कोई चाहता है पुत्र कोई चाहता पशु जिसके पास पुत्र बहुते वो धन चाहिए जिसके पास धन बहुते पुत्र नहीं पुत्र चाहिए, धन चाहिए, चाहिएगा धन नहीं पुत्र चाहिए जिसके पास पुत्र है वो पुत्र चाहिएगा पुत्र है तो वो तो धन चाहिए कोई कोई चाहता है क्या तो हां कैसे निर्णय करेगी तो जमीन वर्ष निका स्वर्ग सर्वान प्रत्याशिष्टत्वात स्वर्ग ही होगा क्यों सब लोग को स्वर्ग चाहते स्वर्ग सुख सुख सो चाहते जिसके पास पुत्र है वो सुख चाहिएगा जिसके बाद धन है उसको चाहिए जिसके बाद सब कुछ है वो भी उसको चाहता है जिसके बाद नहीं उसको चाहिए कुछ नहीं तो भी सुखो चाहता है सुख सबके के अनुकूल वेदन यू जितने पदार्थ चाहते हैं किसके लिए सुख के लिए भोजन धन मकान परिवार स्वचार सुख के लिए चाहते ना सुख किसके लिए चाहते है सुख चाहते है ना किसके लिए सुख आनंद वेद क्या है के स्वरूप प्राप्त क्या होता है सुख से सुख के लिए सब कुछ है सुख किसके लिए नहीं है सुख की इच्छा से सुख साधनी की चाहे और सुख की इच्छा किसकी इच्छा से कि सुख की इच्छा के लिए सुख साधनी की है। और सुख इच्छा किसकी इच्छा के लिए किसकी इच्छा ने सुखा होती स्वतः किसकी इच्छा नहीं सुख की इच्छा होती सुख के लिए सो चाहते इसे सुख का लक्षण शास्त्र में कहते हैं इतने चाहना दिन इच्छा विषय तुम सुख ये न्याय में बताते हैं। अभी नहीं बोलेंगे कठिन होगा समझाएंगे भोजन की इच्छा किसके लिए भोजन की इच्छा किसके लिए भूख की तृति क्यों करना है? सब सुखों के लिए दुख अनुभूति किसे लिए सुख के लिए सब चाहते सुख के लिए तो अन्य इच्छा के अधीन भोजन की इच्छा हुई सुख इच्छा के अधीन भोजन की इच्छा हुई सुख इच्छा के कारण धन की इच्छा हुई सुख इच्छा के कारण परिवार की इच्छा हुई हुई तो जितने भोजन धन मकान आदि की, की, की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन है इतर इच्छा के अधीन इच्छा होती सब विषय की किन्तु सुख की इच्छा किस इच्छा के अधीन है किस की इच्छा अध्ययन नहीं इतर इच्छा के अधीन सुख इच्छा भोजन इच्छा इतर इच्छा का अधिन है भोजन इच्छा इतर इच्छा अधीन है सुख इच्छा इतर इच्छा का दिन है इतरे है, इतने साधी न कौन है सुख की सुख की इच्छा इतने आनाधीन हुआ क्या हुआ सुख की इच्छा इतने साधना इतरे ऐसा अनधीना जो इच्छा है किसकी इच्छा उसका विषय क्या होगा सुख ये लक्षण हो गया इतरे अनदिन इच्छा विषय तुम इतरे अधीन जो इच्छा सुख इच्छा उसका विषय सुख है सुख का लक्षण इतने अन्य इतरे अन्य इच्छा विषय भोजन की इतरे इतने साधीन है इतर से अनधीन है अधिन अधिन धन की इतरे इतने साधीन है नहीं सुख इच्छा इतर इतरे इतर साधीन है इतर सानधीन है इतरे साधीन जो इच्छा सुख की इच्छा उसका विषय सुख है सुख का रक्षण हो गया इतर ऐसा आनंद न ऐसा विजय है तो हम और राज्य उपणा है तो कला चाह हास को बोलो सुखम दीर्घ भरत अभ्यास रमते निग्छती अभी सुख कहते यद्रे विषमी यदग्रे विषमी परिणाम मृतोपम हरी रामृतोपम तत्सुखम सात्विक प्रोक्त सत्सुखम सात्विक प्रोक्त महात्म बुद्धि प्रसादज महात्म बुद्धि प्रसादज यद्रे विषमी परिणाम अमृतोपम तत्म सात्विकम महात्मा प्रसाद तषम इ अग्र विषमी व पहले तो विषय जैसे लगता है पहले पहले क्या है मुख्य सुख प्राप्त करना है पहले क्या है मुख्य सुख पहले मिल जाता है पहले इंद्रियों को विषय से हटाओ इंदिरा विषय कर भागते तो बहुत अच्छा लगता है बिथ हटाना ये दुख है ना इंद्रिया के विषय भाग जाना उसको निकालना निकाल कर रखना हटाकर रखना और मन भी भागता है इधर उधर कुछ नाई होने पर बैठकर मनोराज्य करता है मिलता कुछ जान कुछ ना कुछ, नहीं, कुछ, नहीं, कुछ, नहीं, कुछ नहीं होता रहता है उसको भी हटाओ मन को इंद्रियों को मन को हटाकर लक्ष्य में लगाना ये विषय वह ना नहीं विशेष सेवन करना खाने पाने में जे चाय चाह खाओ वह बहुत अच्छा है और इसको नहीं खाओ प्याज नहीं खाए मसल नहीं खाना वो नहीं खाना इसको पहले विषमय होता है ना और कोई बाहर नहीं सब खाओ ऐसे में गुरु बन जाते कहते सब खाओ कुछ निशेद नहीं कहते बहुत अच्छा बाबा उसके पीछे बहुत लोग हैं और कहेंगे भगवान सब बना क्या इसमें क्या इतने बड़े बुद्धि कुत्ता कोई इलाके रखा कहने बोलते कुत्ता क्या भगवान ने बनाया सब भगवान का स्वरूप एक अद्वितीय मत है <laughs> खाद्य भी कहते सब भगवान ने बना या क्या इतने भेदभाव क्या है इधर तो अद्वित वेदांत कहते इतने भेद क्यों है बड़े भी बहुत सिखा देने वाले बहुत है और जो सब खाने लग जाते बहुत अच्छा तो विषय इंद्रिय को रोकने के लिए विषय युवा पहले होता है मन को लगाने के लिए परमात्मा कितने कठिन परिश्रम करना पड़ता है तो भी मन भाग जाता है और उसके बाद उपवास करो व्रत पालन करो नियम पालन करो सऊ में भी समय जो लोग अपवित्र रहते हैं झूठा फूटा अपवित्र तो उनको शुद्ध पवित्रता करने के लिए नाराज होता है कि हाँ अपवित्रपित्र बाहर करते क्या हो गया जो हाथ दांत में हाथ लगाकर इसे बैठे थे उनको तो वही अच्छा लगता है कोई कोई देखा है नक कैसे चबाकर फेंक रहे रोज रोज कितने चबाते कहां से नको तेरे निकलता है ऐसे चबाते क्या देखे बहुत बड़े बड़े हो गए वह भी नको से कर चबाते मैं ऐसे ना तो कर आदत ऐसे बन जाती है कुछ मिलता नहीं है हम तो कितने बार किस किस को डांट दे है ऐसे करता है फिर चुप हो जाएगी कि थोड़े देर में फिर भी छोटे बच्चे तो डर जाते बड़े बड़े लोग का कहा सुनेंगे तो अपवित्र रहते तो उनको लगता है क्या अरे भोजन बनाने शुद्ध अपवित्र बनाने वाले झूठा मूठा करने वाले उनको कुछ नहीं लगता है और जो पवित्र रहते भगवान को अर्पण कर थोड़े पूजा पाठ करते हैं अपवित्र होगा तो भगवान का अर्पण होगा और जिनका नियम रहता है कि हम भगवान का अर्पण के बिना नहीं कहेंगे अशुद्ध देखा तो खाएंगे ऐसे नियम रखना चाहिए कुछ भी खाए तो परमात्मा अर्पण कर खाना चाहिए देखे अशुद्ध अपवित्र तो उसको खा लेना कि हम ले तो खा लेते कोई बात क्यों खा लेंगे पहले कुछ भी खाओ तो परमात्मा तो अर्पण करना चाहिए अपवित्र तो नहीं खाना चाहिए परमात्मा अर्पण के बिना कुछ नहीं खाना चाहिए ऐसा नियम है ऐसे नियम होना चाहिए यदि देखते अपवित्र अशुद्ध है और खा लो कोई बात नहीं ऐसा नहीं जूठे मूठे क्या कहते गुल ना उसमें जूटा नहीं होता है बिक्री करते बैठे कड़े कड़े खाना है और ऐसे प्रेरण देते रहेंगे खाते जाओ उसको दे, इसको दे उसको, दे, उसको देंगे बड़े पवित्र और जि क्या पवित्र हो गया जो उनके पानी में हाथ डुबा दो तो अब पवित्र हो गया महिला उसमें दो दिया ये पहले विषय में वो शुद्धि के लिए और शुद्ध पहले से उनको अब स्वभाव से होता है उनको कष्ट नहीं होता है इंद्रिया विषय को सम्मान करके जो इस मार्ग में आस्त्र चिंतन करना सस्त्र में आना जो नहीं आते उनको बड़ा कठिन नहीं, जो आते हैं उनको लाभ मिलता है तो उनको कठिनता भी। जो आते हैं तो कहीं कहीं कितने लोग कहा दूर से आते हैं आज कितने बताया पहले कहीं बताया कितने दूर से कौन कैसे आता है जो आते हैं ना किस प्रकार कौन कितने दूर से आता है ऐसे आने वाले जो पास में सुविधा है वो लोग तो नहीं पाते हैं जो आने वाले दूर दूर से आते हैं जिसको लाभ है आनंद मिलता उनके विषय में वह नहीं होता है और जो नहीं चाहते उनका बड़ा कठिन बड़ा विषय एक बार भी नहीं आ पाएंगे पास में कोई एक बार भी आकर सुनने लगे बाकी समय में बहुत समय है जैसे कि एक बार जब बैठ गए जैसे उनका कुछ पाप हो जाएगा या जाति भ्रष्ट हो जाएगा या बिल्कुल निकुष्ट हो जाएंगे एक बार भी नहीं आए किसको बहुत सिखाए एक बार भी आकर बैठना बड़ा मुश्किल है अब कितने लोग कहा से समय छोड़कर के भाग करके आते हैं अग्र विषम किंतु तो किन्तु परिणाम अमृतपम तो इसका परिणाम फल अमृत तो तुल्य है पहले तो कठिनाई है फल अधिक है और तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाद आत्मा अपने बुद्धि के प्रसाद स्वच्छ होने पर यह सुख होता है बुद्धि स्वच्छ होने पर सुख होता है सात्विक सुख श्लोक बोलो म तत्सुखम सात्कृत मातृ बुद्धि तो साधम विषेन्द्रिय संयोगा विषयंद्रिय संयोगा यद्रेमृतम यददग्रे मृतोपम पिणा विषमीव हैरा में विषमी तत्सुख राजस्मृतम तत्सुख राज्रिय संयोगा यद्रेतोपम हैरा सुखम राजस्मृतम यह उसका विपरीत है अग्रे विषम एवं परिणाम ये अग्रे अग्र अमृतपर्ण यह तो विषय इंद्रिया विषय इंद्रिया से जो सुख मिलता है प्रारंभ में अमृतम विषय सेवन क्या बड़ा खुश है आनंद है परिणाम परिणाम विषय है चटापट कोई एक खाते काम बहुत अच्छा लगता है बाद में स्वास्थ्य खराब होता है ये तो सामान्य चीज है विषय इंद्र सम्बन्ध कर बड़ा आनंद है किंतु आगे परिणाम है विषय में हुई सजे क्योंकि सारे बल विधि रूप बुद्धि धन उत्साह सबको नष्ट करने वाले विशेष वन विशेष करने से सब नष्ट होता है वो उसको कहा गया राजस सुख कहा गया सुखो बोलूंद्र संयोग सुख राजस्मत सात्विक सुख पहले दुख बाद में अमृतम पहले विषव बाद में अमृत तुल्य राजसोख पहले अमृत तुल्य बाद में विषम तामस सुख पहले अंत में दोनों समय दुख ही दुख है यदग्रे चाबंधे चंद्रे चाबंधे चुखम मोहन आत्मन सुख मोहन मात्म निद्राल्स प्रमादोत्थ निद्राल्स प्रमादोत्थम सोदात सत्ताम सोदात सदग्रे चाबंधे सुख मोहन आत्मन निद्रल्य प्रमादोत्थम सत्ता यह सुखम अग्रह अनुबंध आत्मन मोहनम जो पहले भी मोहन में ढालने वाला बाद में भी पहले भी प्रारंभ में मोह अज्ञान अंत में मोह अज्ञान ये जितने सोने के बाद उठने के बाद तमो पहले भी तमोगुण ये सुख कहा उत्पन्न होता है निद्रा लाल से आलस्य से प्रमाद से निद्रा से होने वाले जो सुख हो आलस्य से होने वाले सुख प्रमाद के कारण जो सुख है ये जो सुख है तामस है प्रारंभ में भी तमोगुण अंत में भी तमोगुण जितने सोने के बाद उठने के बाद भी प्रसन्नता नहीं है बड़ा और सोने की इच्छा और आलस्य जो सोते है अधिक समय उठने के बाद फिर फिर गुण ये तमो गुण होता है पहले अंत में रजोगुण तो कहीं कम से कम पहले सुखो बाद में दुखो ये तो पहले भी तमो गुण अंत में तमोण तमोगुण से हमेशा दुखी विषाद प्रमाद तृप्त नहीं होता है जो निद्रा पूरा नहीं होने का कारण तमो गुण कभी कभी किसी को यदि जितने सोना चाहिए सो नहीं, तो तो नहीं पाता है तो निद्रा पूरी नहीं होती होता है समय नहीं मिलता है तो प्रातः काल से जाना पड़ेगा रात में समय कम मिलता है सुबह सुबह उठना पड़ेगा निद्रा कामन से साधन भजन नहीं होता है निद्रा आवश्यक है जितने चाहिए किंतु जो आवश्यक प्रमाद तंत्रा के कारण निद्रा है वो तमोगुण मोह है आपको तमोगुण से नहीं होगा जता जितने चाहिए समय नहीं देता सुबह से दौड़ना पड़ता है नहीं तो रात में जाकर करके कोई आदि देखना पड़ता है <laughs> अधिकतर तो कुछ कुछ लोग ध्यान परमात्मा का तो ध्यान नहीं करते किन्तु टीवी का ध्यान करते कुछ लोग आप नहीं करते कोई बच्चे को पूछते हैं कितने समय ध्यान करना पड़ता है टीवी का क्या दो घंटा कोई कहता है तीन ही घंटा घंटा बच्चे उस समय बाकी समय मोबाइल लेकर के उसे कहीं वीडियो गेम हो क्या क्या करते जहां जाएंगे सब लोग शिकायत करते बच्चे लोग उस लग जाते पूरा हाँ बूढ़े बुढ़े लोग अब अपने दिखाते हैं हमें आधुनिक है ना हम कोई पुराने आधुनिक हम भी जानते <laughs> बड़ा खुश होकर गुश पूरा समय बर्बाद करते बोलूँ धनुबंधे सुखम मोहन आत्मालुदायतम ओ सन्न मित्र शं शरुण शो नव यम श्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासि वा प्रत्यक्षं प्रत्यक्ष ब्रह्मा वारिश ऋतम्वादिश्यमिश ते तदी ओम शाति शांति शांति